अस्तित्व के साधन अब्दुल बहा ने कहा बहाउल्लाह की शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों में से एक यह है दैनिक जीविका के लिए प्रत्येक मानव का अधिकार जिससे उनका अस्तित्व बना रहता है अथवा जीविका के साधनों का समकरण लोगों के परिस्थितियों की व्यवस्था निश्चय ही ऐसी हो कि दरिद्रता समाप्त हो जाए और यथासम्भव प्रत्येक व्यक्ति को उसकी श्रेणी तथा स्तर के अनुसार सुख चैन और कल्याण का अंश भाग मिल सके अपने बीच एक और हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अत्यंत समृद्धिवान है और दूसरी ओर ऐसे अभागे हैं जिनके पास कुछ नहीं जो भूखों मर रहे हैं ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कई भव्य भवन हैं और ऐसे भी हैं जिनके पास सिर्फ छुपाने मात्र को स्थान नहीं कुछ ऐसे हैं जो स्वादिष्ट और कीमती भोजन करते हैं और दूसरी ओर बहुत से ऐसे हैं जिनको जीवित रहने के लिए सूखे टुकड़े भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते कुछ लोग रेशमी तथा उत्तम वस्त्र और समूर फर धारण करते हैं जबकि दूसरों के पास सर्दी से बचने के लिए केवल अपर्याप्त घटिया तथा फटे पुराने वस्त्र ही होते हैं यह कार्य व्यवस्था गलत है और निश्चय ही इसमें सुधार होना चाहिए इसका उपचार बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए लोगों के बीच पूर्ण समानता लेकर इसे प्राप्त किया जा सकता है एक समानता असंगत है यह पूर्णत्या दुहसाध्य है यदि एक्समानता को प्राप्त भी कर लिया जाए तो इसे बनाए नहीं रखा जा सकता और यदि इसकी प्राप्ति संभव भी हो तो विश्व की व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाएगी मानव संसार में व्यवस्था का नियम निश्चय ही सदा लागू हो मानव की सृष्टि में प्रकृति ने ऐसा ही नियम बनाया है कुछ लोग विवेकशील होते हैं कुछ साधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो विवेक से बिल्कुल ही कोरे होते हैं लोगों को इन तीन श्रेणियों में एक व्यवस्था है परन्तु समानता नहीं यह कैसे संभव हो सकता है बुद्धिमत्ता और मूर्खता एक समान हो एक महान सेना की भांति मानवता को सेनापति, बड़े अफसरों छोटे अफसरों तथा सिपाहियों की आवश्यकता होती है जिनके अपने अपने कर्तव्य होते हैं सुव्यवस्थित संगठन को सुनिश्चित करने के लिए अंशों का होना अनिवार्य है किसी सेना में न तो सारे के सारे सेनापति हो सकते हैं न अफसर ही अफसर और न ही किसी एक अधिकारी के बिना सारे के सारे सिपाही ऐसी योजना का निश्चित परिणाम यह होगा कि सारी सेना में अव्यवस्था और अस्तव्यस्तता फैल जाएगी दार्शनिक नरेश लाइकुगुर्स ने स्पार्टा की प्रजा को एक समान बनाने की एक महान योजना बनाई बड़े आत्मोत्सर्ग और बुद्धिमानी के साथ प्रयोग आरंभ किया गया तब नरेश ने अपनी प्रजा को बुलवाया और उन्हें बहुत बड़ी शपथ दिलाई कि उसके देश से बाहर जाने की सूरत में वे शासन की उस व्यवस्था को बनाए रखेंगे तथा उसके वापस लौटने तक उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे यह शपथ दिलवाने के बाद राजा ने स्पार्टा राज्य छोड़ दिया और कभी लौटकर वापस नहीं आया यह सोचकर कि उसके राज्य में जीवन की परिस्थितियों तथा धन दौलत और जायदाद की समानता होने के कारण देश का स्थाई रूप से कल्याण होगा लाइकुगुर्स ने अपने ऊंचे पद को छोड़ दिया और परिस्थिति त्याग कर दिया परन्तु राजा का सारा आत्मोत्सर बेकार गया उसका महान प्रयोग असफल रहा कुछ समय पश्चात सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया अत्यंत सावधानी से बनाई गई उसकी योजना विफल हुई ऐसी योजना के लिए प्रयास करने की व्यर्थता तथा अस्तित्व के लिए समान परिस्थितियों की प्राप्ति की संभवता को स्पार्टा के प्राचीन राज्य में दर्शाया और घोषित किया गया आज के हमारे युग में भी ऐसा कोई प्रयास विफल ही होगा कुछ लोगों के अत्यंत समृद्ध और कुछ लोगों के अत्यंत दरिद्र होने के कारण निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो ऐसी अवस्था पर नियंत्रण कर सके और इसे सुधार सके समृद्धि को सीमित करना उतना ही आवश्यक है जितना कि गरीबी को किसी एक की भी अत्यधिकता अच्छी नहीं मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है यदि किसी पूंजीपति के लिए अत्यधिक संपत्ति रखना उचित है तो उसी प्रकार उसके श्रमिकों के लिए भी यह न्यायसंगत है कि उन्हें अस्तित्व के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों अपार संपत्ति रखने वाला ऐसा कोई पूंजीपति नहीं होना चाहिए जिसके निकट भीषण आवश्यकताग्रस्त कोई गरीब आदमी रहता हो जब हम दरिद्रता को भूखमरी की अवस्था तक पहुँचा देखते हैं तो निश्चय ही यह इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं हम अत्याचार होता पाएंगे इस मामले में लोग अवश्य ही अपने आप को हरकत दे और उन अवस्थाओं को सुधारने में देर न करें जो लोगों की बहुमत बड़ी संख्या पर घोर दरिद्रता की दुर्गति लाने का कारण बनती है उन लोगों का विचार करें जो जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के पूरा न होने के कारण बदहाल है समृद्धिवान व्यक्ति अवश्य ही अपने हृदयों को कोमल बना कृपापूर्ण विवेक अपनाएं और अपनी संपत्ति का कुछ भाग प्रदान करें समृद्धि तथा आवश्यकता की इन अत्यधिकताओं से निपटने के लिए अवश्य ही विशेष नियम बनाए जाएं लोगों पर शासन करने के लिए योजनाएं बनाते समय राज्य सरकार के सदस्य ईश्वरीय विधान को विचाराधीन रखें मानव मात्र के सामान्य अधिकारों की अवश्य ही रक्षा की जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए देशों की सरकार दिव्य विधान के अनुरूप हो जो सबको एक समान न्याय देता है केवल मात्र यह एक रास्ता है जिससे खेदजनक आवश्यकता से अधिक पूंजी तथा विशाल अपमानजनक भ्रष्टकारी और दोहखद दरिद्रता का उन्मूलन किया जा सकता है जब तक ऐसा नहीं होता ईश्वरीय विधान का पालन नहीं हो सकेगा